श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरानंद इस घटना के कुछ दिन बाद ही चितपुर के सर्वमंगला के मंदिर में एक वाक साधु का आगमन हुआ अपने बाल मित्र गंगाधर अखंडानंद के साथ हरिनाथ प्राय वहां जाते थे परंतु इन साधु के समक्ष अन्य सकाम दर्शकों के समान कोई भी प्रार्थना व्यक्त न करते हुए वे चुपचाप बैठे रहते थे एक दिन साधु का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हरिनाथ से पूछा तुम आते जाते हो पर मांगते कुछ नहीं तुम्हें क्या चाहिए हरिनाथ ने उत्तर दिया साधन भजन और भगवत प्राप्ति साधु के आनंद विभोर होकर कहा वाह वाह तुम्हारा होगा पर अभी नहीं थोड़ी देर है इस समय घर में रहकर साधन करो हरिनाथ साधु का आदेश शूर्यद्धार करते हुए घर ही में रहकर साधन भजन में मग्न हो गए उन दिनों हरिनाथ के मन में धर्म पासा जगी हुई थी यथार्थ धर्म की खोज में वे सर्वत्र घूम रहे थे ऐसे समय मोहल्ले में खबर फैली कि परमहंस श्री रामकृष्ण देव दीननाथ बोस के मकान पर आ रहे हैं सुनकर वे गंगाधर के साथ वहाँ जा पहुँचे हरिनाथ की उम्र उस समय तेरह या चौदह वर्ष की रही होगी उनके श्री रामकृष्ण के प्रथम दर्शन का वर्णन उनके एक पत्र दिनांक 19 नौ 1917 सौ ईस्वी में मिलता है उन दिनों ठाकुर का केशव चंद्र के साथ नया नया परिचय हुआ था हरिनाथ और गंगाधर ने वहां जाकर देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति हृदय अन्य एक बाह्य संज्ञारहित अतिकृषकाय व्यक्ति को सहारा देते हुए गाड़ी पर से उतार रहे हैं दूसरे व्यक्ति की मुख कांति तथा अंग के लक्षण शास्त्रों में वर्णित सुखदेव के समान थे सहारा देकर उन्हें ऊपर ले जाया गया बाद में उनकी चेतना लौटी और उन्होंने अपने मधुर कंठ से यशोदा तुम्हें नीलमढ़ी कहकर नचाया करती थी यदि भजन गाया आदि भजन गाया तथा काफी देर तक परमार्थ से चर्चा की इसके पश्चात हरिनाथ और भी दो तीन वर्ष तक पूर्वत ही साधन भजन में डूबे रहे उन्होंने विवाह न करने का भी निश्चय कर लिया था विवाह संबंध के लिए यदि कोई आता तो उनके मुख से वैराग्य की बातें सुनकर वह उल्टे पांव वापस लौट जाता अब पढ़ने लिखने में भी उनका मन वैसा नहीं लगता था प्रवेशिका परीक्षा में वे नहीं बैठे पूछने पर केवल इतना ही कहा अंग्रेजी विद्या सीख क्या होगा दीननाथ बोस के मकान पर प्रथम दर्शन के दो तीन वर्ष बाद संभवतः अठारह या अठारह ईस्वी में हरिनाथ ने दक्षिणेश्वर आला जाना प्रारंभ किया ठाकुर ने उनसे छुट्टी के दिनों को छोड़कर अन्य दिन आने को कहा था इसके अतिरिक्त ठाकुर को ज्ञात हो गया था कि हरिनाथ अद्वैत विचार किया करते हैं तथा रामगीता उनकी प्रिय पुस्तक है ठाकुर उन्हें इस ज्ञान मार्ग से ज्ञान मिश्रित भक्ति मार्ग पर किस प्रकार से लाए इसका विवरण हम लीला प्रसंग ग्रंथ से उद्धृत करेंगे हमारे एक मित्र किसी समय वेदांत चर्चा में विशेष रूप से संलग्न थे श्री रामकृष्ण देव उस समय विद्यमान थे और उनके आकुमार ब्रह्मचर्य भक्ति निष्ठा आदि के लिए उन्हें विशेष प्यार करते वेदांत चर्चा तथा ध्यान भजनादि में निविष्ट हो जाने के फलस्वरूप हमारे वे मित्र जिस प्रकार पहले श्री रामकृष्ण देव के समीप आया जाया करते थे वैसा बाद में कुछ दिन वे नहीं कर श्री रामकृष्ण देव की तीक्षण दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही इन मित्र के साथ प्रायः आने वाले किसी व्यक्ति को एक दिन दक्षिणेश्वर में अकेला देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा अरे तुम अकेले कैसे वह नहीं आया उन्होंने उत्तर दिया महाराज आजकल वह वेदांत चर्चा में लगा हुआ है दिन रात पठन तथा विचार विमर्श में निमग्न है अतः समय नष्ट न हो इसी भावना से संभवतः वह नहीं आया है यह सुनकर श्री रामकृष्ण ने और अधिक कुछ नहीं कहा उसके कुछ ही दिन बाद हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे मित्र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 उस दिन इस कथन के द्वारा वेदांत के संबंध में मानो उनकी आंखें खोल दीं। उनकी बातों को सुनकर विस्मित हो उन्होंने सोचा कि यथार्थ में बात बस इतनी ही है हृदय में उसकी धारणा होने पर वेदांत की सारी बातों का ही बोध हो जाता है ये बातें ठाकुर ने उन्हें पंचवटी में टहलते टहलते कही थी इसके पूर्व हमारे मित्र हरिनाथ की यह धारणा था कि उपनिषद पंचदशी आदि विभिन्न जटिल ग्रंथों के अध्ययन बिना तथा सांख्य न्याय आदि दर्शनों में व्युत्पन्न हुए विदा वेदांत को कभी समझा नहीं जा सकता तथा मुक्ति लाभ करना भी असंभव है श्री रामकृष्ण देव के उस दिन के कथन से उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि वेदांत विचार का तात्पर्य इस धारणा को दृढ़ करना है श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उस दिन वे चले गए तथा कलकत्ते की ओर जाते हुए मार्ग में यह सोचने लगे कि ग्रंथादि के अध्ययन की अपेक्षा आगे साधन भजन में ही अधिक मन लगाऊंगा। इस प्रकार अपने मन में साधना की सहायता से ईश्वर साक्षात्कार करने का दृढ़ संकल्प कर उस दिन से वे उसी कार्य में विशेष रूप से तत्पर हुए